वहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है इसके बाद वो संसार को उपदेश देने के लिए विभिन्न राज्यों में भ्रमण के लिए निकलते हैं और काशी में पहुंचकर ज्ञान के मार्ग का परिचय लोगों से कराते हैं अब सुनिए इससे आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है दीक्षा दान अशोक के मृगदाव में धर्मचक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुलपुत्र आया भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधार में मिलती है उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अरहता प्राप्त की अपने आप को आभूषणों से सचित देखकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा हे वत्स चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़े हुए हो इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता जो समदर्शी हैं जितेंद्रिय हैं वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं कोई जन्म लिंग धर्म का कारण नहीं होता वन में रहते हुए भी जो मन से, से विषयों को याद करते हैं वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली है वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को साधर्प में दीक्षित किया कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त आठ श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की तथागत ने उनसे कहा हे भिक्षुओं तुम सब कृतार्थ हो गए हो सभी दुखों से मुक्त हो अब तुम लोग अलग-अलग दिशाओं में जाओ भ्रमण करो दया भाव से दीन-हीनों का कल्याण करो उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूं वहां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मद से उन्मत काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूं इस प्रकार सत धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुंचे वे वहां से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए वहां जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया परन्तु इर्ष्या वश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अगनिशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था तथागत निर्वेकार भाव से अगनिशाला में गए और शांति पूर्वक एक वेदी पर बैठ गए महात्मा बुद्ध को अग्निशला में निर्भय अक्षुब्ध और शांत बैठा देखकर वो सर्प बाहर आया और उसने फूंत्कार की उसके विष की ज्वाला से सारी अग्निशला जलने लगी परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे रहे उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठे देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा आश्रमवासी अग्निशला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनित भाव में बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए कि यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया इसी तरह काश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिम्बसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह के वेणुवन में पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे मगध राज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े मगधराज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनय पूर्वक उनके पास पहुंचे सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए वहां आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए बुद्ध ने यह देखकर काश्यप से पूछा भन्ते तुमने अग्नि की पूजा क्यूं छोब दी काश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड कर कहा हे सरवग्य अगनी की पूजा करने से और उसमें अहूती देने से पुनह संसार में जन्म लेने की प्रवित्ती बनी रहती है जिसके कारण शारिरिक और मानसिक क्लेश होता है कि यदि मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती अपने शिष्य के यह वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा हे महाभाग तुम धन्य हो तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो यह सुनकर कर काश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए जैसे आकाश में उड़ना बैठना सोना अग्नि के समान जलना आदि इस प्रकार के अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा हे महामुनि मैं आपका आप शिष्य हूं यह सब कुछ देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए और संवेद स्वर में बोल पड़े बुद्ध सर्वज्ञ है हां हां बुद्ध सर्वज्ञ है बुद्ध सर्वज्ञ है बुद्ध सर्वज्ञ है बुद्ध सर्वज्ञ है इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगध राज को अनात्मवाद का उपदेश दिया उनको बताया जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के संयोग से अग्नि प्रकट होती है वैसे ही विषय बुद्धि और इंद्रियों के संयोग से चेतना का जन्म होता है बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है और अभिन्न भी वैसे ही शरीर इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन भी भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिम्बसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत्य क्रित हो गए तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजित भिक्षा के लिए नगर में गए उनके मुख की शांति और कांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजित को देखकर उनसे पूछने लगे हे स्वामी आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं आपके गुरु कौन है उनकी क्या शिक्षा है अश्वजित ने कहा इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्धुद मेरे गुरु हैं वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूं मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूं अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूं फिर भी संक्षेप में कहता हूं उन्होंने उपदेश दिया है कि सभी धर्म किसी ना किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं बिना कारण कुछ भी नहीं होता अश्वजित के उपदेशों से ही उपतिष्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वो वेणुवन की ओर जाने लगा मार्ग में उसे मौतगल्यायन नाम के ब्राह्मण मिले उन्होंने उपतिष्य के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है ऐसी शांति और प्रसन्नता आकारण नहीं होती बताओ क्या बात है तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मौद्गलयान को बता दिए उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौद्गलयान को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई तब दोनों अपने अपने शिश्यों के साथ भगवान बुध के दर्शन के लिए वेनुवन गए। इन दोनों को शिश्य मंडली के साथ वेनुवन में आते देखकर approaches ź doesn't kaufen with unu महामुनी बुध ने अपने शिश्यों से कहा… ये दोनों मेरे और प्रमुक्षिष्य है उनमें दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा शांति की इच्छा वाले साधुओ आपका स्वागत है आ, उत्तम धर्म को भाली भांति समझिए तथागत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधु मुक्त हो गए गए और उन्होंने अपनी जटा और दंद त्याग दिये और काशाय वस्त्रधारण कर लिए उन्होंने अपने शिश्यों के साथ मस्तक छुका कर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशा साधना करके परम पद प्राप्त किया तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वो निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया उसने प्रणाम करके निवेदन किया हे, हे गुरुवर मैं आपका, आपका शिष्य हूं।, हूं आप मेरा, मेरा मार्गदर्शन मार्ग कीजिए नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदय अंगम किया